नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में जहाँ पर हम लोग करियर के बारे में हर सैटरडे आपसे बातें करते हैं और आज हम लोग करियर इन लिंग्विस्टिक यानी खास भाषा विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं और भाषा विज्ञान क्या है इस विषय को लेकर हमारे साथ विशेष ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी आप विशेष इसी विषय विशे को लेकर काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से तो आज हम लोग आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे भाषा विज्ञान है क्या और जो विद्यार्थी मित्र इसमें अपना करियर करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो सारी बातें आपसे करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ओम प्रकाश सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में जी नमस्कार आपको भी रमेश जी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से जी जी, जी। आ, सर अपने बारे में बताइए हमें <laughs> जी मेरा नाम जैसा कि आपने बताया ओम प्रकाश है जी। और मैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूं।, हूं बच्चों को मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी जहां से मैंने भाषा विज्ञान में एम एम और पी एच डी किया जे, जे, जे. और अभी मैं पूर्वोत्तर पर्वती हिल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ चाहूंगा की जैसे भाषा विज्ञान की बात आपको कब मालूम पड़ी इसमें आप कैसे जुड़े जी बहुत मजेदार बात है एक जॉर्ज बर्नार्ड <laughs> का प्ले है जिसका नाम है और इस प्ले में एक जो मुख्य चरित्र है जिनमें एक एलिजाडो मेरा लड़की है वो और एक प्रोफेसर, से, प्रोफेसर से और है प्रोफेसर जो कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ाते हैं और उनके एक कर्नल दोस्त होते है उनसे उनके बीच में शर्त लगती है की इस फूल बेचने वाली लड़की को मैं लंदन की सबसे कुलीन श्रेष्ठ लड़की बना के और दिखा सकता हूँ इसकी भाषा में इतनी समृद्धि आएगी और ये बिल्कुल कुलीन लड़की की तरह साउंड करेगी सुन सुन बोलेगी और इस शब्द के साथ उन्होंने ये साबित किया और मैं इस प्ले को देख के और सुनकर पढ़ के बहुत अचंभित था कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या हमारी भाषा इतनी परिष्कृत हो सकती है सुधर सकती है और इसने मुझे भाषा विज्ञान की तरफ खींचा खास करके फोनिटिक्स और फोनोलॉजी की तरफ ध्वनि विज्ञान जिसको आप कहते हैं हिंदी में बिल्कुल और जब मैंने बी में इंग्लिश ऑनर्स लिया तो मैंने इसमें एक हमारे पास ऑप्शन था थर्ड ईयर में जाके लिंग्विस्टिक्स एक पेपर पढ़ने का अच्छा अच्छा और वहीं से छाओ पंतु मेरे अंदर और मैं लिंग्विस्टिक्स का पेपर लिया बी ए में और फिर उसके बाद तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया और यहाँ से मैंने एम ए एम की तो इस विषय से जुड़ने में मेरी बड़ी रोचक कहानी है की मैं जॉर्ज बर्नाड शॉक उस प्ले से बड़ा प्रभावित बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत और इसके साथ में जैसे कि आपने कहा ये प्ले के माध्यम से ये सारी चीजें थी तो उसके पहले आप क्या सोच रहे थे क्या बनने का आपका विकल्प था <laughs> नहीं वो तो बहुत अर्ली टाइम बारहवीं में कहा हमारे समय में तो तब तो तो इंटरनेट भी नहीं होते थे और बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं होती थी जो आस पड़ोस के लोग जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे पता चलता था और इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही ऐसे विषय थे जिनके बारे में सब जानते थे हा, हा। और भी करियर में ऑप्शन हो सकते हैं अवसर हो सकते हैं इसके बारे में पता भी नहीं था फिर सामान्य बी एम ए लोग करते थे तो आ, वैसे उस समय मैं मैं बिल्कुल कुछ खास इच्छा उस समय नहीं थी पता नहीं था मुझे करना क्या मैं बारहवीं में पढ़ता था तो ज्यादा पता भी नहीं था बिल्कुल लेकिन प्ले के माध्यम से फिर मैं इस तरफ मुड़ना शुरू किया तो मुझे बहुत रुचि मेरे अंदर पैदा हुई और भाषा संस्कृति और समाज के प्रति बड़ा जागरूक हुआ और फिर मैं इधर ही बढ़ गया आगे तो कुछ बनने की पहले से नहीं थी लेकिन इसमें आने के बाद मैं बनने की कोशिश करना था <laughs> तो यहाँ से आपको आत्मदर्शन जैसे हो गया आपके जीवन जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिलकुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आजकल हम लोग देखो पहले ऐसे बहुत कम नाटक हुआ करते थे उसमें भी जाने का या देखने का मौका भी हमें कम मिलता था और हजारों आज नाटक थिएटर्स हैं हजारों फिल्म बनते हैं टेलीविजन इतनी सारी चीजें लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं अपने करियर का जो दर्शन है या एक जैसे क्लिक जिसको कहते हैं कि हाँ मुझे यही करना है वो चीजें कहीं न कहीं फिर भी बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से हमें इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ रही है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ओम प्रकाश सर अभी लेते हैं हैं एक एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुपन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं करियर भाषा विज्ञान में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस विषय को लेकर बातचीत हो रही है ओम प्रकाश सर ऐसी सुनते रहो नमस्ते आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग बात करने रहे हैं करियर इन विशेष लिंगिस्टिक जिसको कहते हैं खास भाषा विज्ञान के बारे में बातें हो रही हैं तो भाषा विज्ञान में हम लोग जैसे कि क्या चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है जैसे आपको पोलिटिक्स वगैरह के बारे में जब पता चला नाटक के माध्यम से तो आप उसकी तरफ आकर्षित हुए और आम आदमी को क्या बता सकते हैं हम लोग भाषा विज्ञान कितना जरूरी है उनके लिए देखिए अगर आप इसकी आवश्यकता की बात करेंगे या इसके महत्व की बात करेंगे जी जी जी तो मैं तो अपनी क्लास में भी बच्चों से बताता हूँ आप चलिए एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं ये कल्पना काल, है लेकिन चलिए मानते हैं हम्म हम्म हम्म जिस तरह आपके पास रुपए हैं पैसे हैं धन है जेवर है जमीन है चलिए मानते हैं की भाषा भी वैसे ही एक चीज है जो आपके पास है जैसे आपका जेवर जमीन घर इस तरह से भाषा भी आपके पास है और जिस तरह से पैसे चोरी हो सकते हैं जमीन छीनी जा सकती है उसी तरह से सर, आप कल्पना कीजिए कि किसी ने आपकी भाषा चुरा ली हम्म हम्म हम्म जब किसी ने आपकी भाषा चुरा ली और एक सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास कोई भाषा नहीं है क्योंकि चोरी हो गई तो आप क्या करेंगे क्या अनुभव करेंगे, ऐसी, करेंगे। ऐसी, ऐसी, ऐसी कल्पना करके देखिये क्या वाकई आप महसूस कर पाएंगे आप सोच पाएंगे बिना भाषा के कि आप जान पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ आप कौन हैं, कहाँ हैं क्यों हैं, कैसे हैं, आप हैं कौन आपकी पहचान खत्म हो जाती है जब आपकी भाषा आपके साथ नहीं होती है आप सोच नहीं सकते आप कल्पना नहीं कर सकते आप कुछ कह नहीं सकते कुछ समझ नहीं सकते भाषा का ये महत्व है हमारे जीवन में ये हमारी अस्मिता है ये हमारी पहचान है ये हमें बनाती है ये हमें जोड़ती है और ये हमें मनुष्य होने का अनुभव कराती है <laughs> और भाषा ही एक ऐसी चीज है जो पूरे एनिमल किंगडम में आप सबसे परिष्कृत और सबसे आ, क्या कहते हैं उसको आ, समर्थ है अगर तो वो भाषा है आपको भाषा समर्थ बनाती है <laughs> जो आपको जानवरों से अलग करती है अब रहा भाषा विज्ञान के बारे में <laughs> तो भाषा विज्ञान की हमारी प्राचीन परंपरा रही और खासकर करके मैं बताना चाहता हूँ ब्लूटूथ जनरेशन को जिनको किताबों से जो दूर हो गए हैं और मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी जमा करते हैं वो भी आधे उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद मनुष्य के इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ ये मैंने कह रहा ये ये ये सिद्ध हुआ है और जो भारत में जब भाषा और भाषा पे जब काम शुरू हुआ और लोगों ने जानना शुरू किया इसके बहुत बाद पाश्चात्य में जैसे ग्रीक ट्रेडिशन है अरब ट्रेडिशन है ये सब बाद के हैं तो भाषा विज्ञान में अगर आप देखेंगे हमारे चार वेद हैं और छह वेदांग है जी छह वेदांत जैसे चार बेद हो और छह वेदांत हैं जिसमें व्याकरण शिक्षा निरुप्त छ्योतिष ये छह हमारे वेदांत है और छह वेदांग में अगर आप देखेंगे तो चार सिर्फ लिंग्विस्टिक्स के लिए है भाषा का मतलब होता है जो तो पहला वेदांत है वो है व्याकरण सो व्याकरण मतलबिक्स एंड थोनोलॉजी की बात हो रही हाँ है हमारे यहाँ ये मौखिक परंपरा रही है हमारी तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से तो इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए उसके उपक्रम किए गए हैं जिनका जिनका जिनकी वजह से उद्भव हुआ वेदांग का वेदांग जिनको हम लिम्स ऑफ वेदाश भी कहते हैं जो वेद को समझने के लिए वेदांत को समझना जरूरी है तो शिक्षा का मतलब हुआ व्याकरण का मतलब हुआ शिक्षा का मतलब हुआ ध्वनि विज्ञान है पूरा का पूरा पहला वेदांत फिर शिक्षा व्याकरण है व्याकरण में आप वाक्य संरचना शब्द संरचना इन सबके बारे में जानते हैं उसके बाद छंद है मीटर्स तो श्लोक को मंत्र को सही तरीके से कैसे उच्चारित किया जाए इसके लिए जो वेदांत है वो है वह है छंद और निरुक्त कहते हैं एटीमोलॉजी ओरिजिन तो ऐसा कहीं नहीं पूरे मनुष्य के इतिहास में है जहाँ पे इतनी बारीकी से इतने पुराने मतलब तो ये मैं बात कर रहा हूँ पीसी बिफोर कॉमन एरा जब कॉमन एरा शुरू भी नहीं होता यूरोप में उसके पहले की बात पांच सौ साल पहले की बात तो एक व्याकरणाचार्य हुए जिनका नाम है पानिनी और उन्होंने ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का एक ग्रंथ है ये और शिवसूत्र दिया शिव सूत्र है और ये है तो आज जो हम मॉडर्न uh, लिंग्विस्टिक्स इसको कहते हैं वर्तमान भाषा विज्ञान की जब हम बात करते हैं uh, जो कि हम मानते हैं की फेनडी ससोर एक जिनेवा के लिंग्विस्ट थे उनके उनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं वेस्टर्न uh, वर्ल्ड में उसके बहुत पहले इसके पहले कि प्लेटो और सॉकेट्स के भी पहले ये अष्टाध्यायी और ये चार वेदांग ये सब हमारी परंपरा रही है हमारी ज्ञान परंपरा हमारे भाषा की परंपरा रही है और हमने जो देखा जो 1920s में जहाँ से स्ट्रक्चरलिज्म हम पढ़ाते हैं संरचनावाद पढ़ाते हैं पूरे सोशल साइंसेज में उसकी उत्पत्ति में भी पानी ग्रामर का बहुत बड़ा योगदान है ये बहुत कम लोगों को पता है तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से दे, दे, दे। ये जानना जरूरी है कि जो फोड रिसर्च जिनको हम मॉडर्न फादर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं उनकी पीएचडी वैदिक संस्कृत है और ये मजेदार बात यह है कि ये संस्कृत सेंटर्स जो यूरोप में खुलेट एटीन सेंचुरी में वही जिनेवा में लिप्जिकिनेवा में पढ़ाते थे संस्कृत और उनका जो पीएचडी का टॉपिक था विभक्ति विभक्तिष रूल पे विभक्ति में था तो जो पाश्चात्य परंपरा रही है वो है लिखने की वो भाषा में लिखना अनिवार्य था हमारा मौखिक था उनका ट्रेडिशन था ट्रेडिशन और उनका था रिटिन ट्रेडिशन तो फर्डिन जो जब पंडनियन ग्रामर और संस्कृत ट्रेडिशन से परिचित हुए तो उन्होंने और स्क्रिप्टल ट्रेडिशन को मर्ज किया और वहां से स्ट्रक्चुरिज्म की उत्पत्ति होती है तो ये पानी व्याकरणाचार्य होने के चक्कर में ऑर्डिनेंसूर ससुर ने समझा और उन्होंने बोला कि भाषा मूल रूप से मौखिक होती है लिखना एक उपक्रम है जिसमें भाषा को रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत मजेदार थ्यूरी है और जिस थ्योरी ने जो सस्ट्रक्चरलिज्म थियोरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चुरिज्म उसने सारे ह्यूमेनिटी और सोशल साइंस के विषयों को प्रभावित किया तो ये हमारी परंपरा है और ये हमारा योगदान है आज सिद्धांत और भाषा विज्ञान को समझने में बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया भाषा विज्ञान के बारे में गहराई से आपने बातें की और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर भाषा विज्ञान को समझने की लिए आपकी ये जो बातें आपने अभी बताया वो बहुत ही अच्छा काम करेगा और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं भाषा विज्ञान के प्रति जो आस्था है वो बढ़ गई होगी उनके तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग रेगुलर अलग अलग भाषाएं हैं तो क्या अलग अलग भाषाओं को लेकर आप क्या सोचते है आ, पहले तो मैं आपको ये बता दू की जो भारतीय परम्परा रही है हम्म देखिए वर्ल्ड में चार सभ्यताएं एक साथ पनपी पन नहीं पनपी लेकिन हाँ सभ्यताएं मुख्य रूप से एक है सिंधु चाइनीज सभ्यता एक है मैसेपोटामिया और एक इजिप्शियन हम्म जो हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता और ये आज तक कंटिन्यू चल रही चारे है खत्म बाकी सब खत्म हो गए लेकिन ये नहीं खत्म और जो हमारी परम्परा है जो बहुसंख्यकवाद और बहुभाषा बहुभाषी होना ये आम बात है जो पाश्चात्य विद्वानों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि लिंग्विस्टिक प्लिज्म हो या कल्चरल प्लूरिज्म है आ, वो मल्टीकल्चरल कल्चरल सोसाइटी जो हमारी रही है हमेशा से रही आपसे नहीं और अगर आप 2011 का सेंसस देखें हालांकि सेंसस दो का एज एज भाषाविद और लिंग्विस्ट हम लोगों को हमेशा इस बात से विरोध रह रहा है कि सेंसस में उन्हीं भाषाओं और बोलने वालों की गणना की जाती है जिनकी संख्या दस हजार से ऊपर हो तो वैसी भाषाएं जिनकी बोलने वाले की संख्या दस हजार से नीचे होती है उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा आ, ये जाना जरूरी है कि एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से पूरे विश्व में लगभग छह भाषाएं बोली जाती है और उनमें से लगभग एक चौथाई अकेले भारत में बोले जाती <laughs> यानी कि आप आप ये समझ लीजिए कि लगभग 25 परसेंट लैंग्वेज जो है वो सिर्फ भारत में भारत में अगर आप देखें हमारे सेंसस के रिपोर्ट को जो 2011 में अभी रिसेंट है ये इसके बाद में एक किस्त आया नहीं हुँ, हुँ, उसमें चार मुख्य परिवार है भाषा परिवार है जैसे इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली एक है एक गविडियन हैशियाटिक और टिबो बॉमन लैंग्वेज फैमिली बिल्कुल बिल्कुल और अगर आप सेंसस की रिपोर्ट रॉ रिपोर्ट देखें जिसको कि उन्होंने प्रोसेस नहीं किया था सेंसस की रॉ रिपोर्ट बिल्कुल दिमाग खोलने वाली है इस इस विषय इसी तरह से देखिए एक बार 18वीं शताब्दी के अंत में और 1903 से लेके 1923 तक एक बहुत बृहद सर्वे किया गया भारतीय भाषाओं का जो सर जॉर्ज गियर्सन ने किया था और इस सर्वे में उन्होंने कहा कि भारत में एक सौ नवासी लैंग्वेज भाषा है और पांच उपभाषाएं चौवालिस यानी कि डायलेक्ट हैं ये नंबर इसको भी हम अंतिम नंबर नहीं मान सकते दो हजार उन, में, में एक और ब्रिटिश राज के टाइम में एक और सेंसस किया गया था और उसने कहा कि नहीं भारत में तो नहीं। 188 सौ लैंग्वेज है तो एक सौ उनासी से एक सौ अठासी पहुंच के। अगर आप उसके बाद के लगातार सेंसस रिपोर्ट्स को देखें तो आप हैरान होंगे कि 2011 आते आते जब ड्रॉ रिपोर्ट देखेंगे जिसको की प्रोसेस नहीं किया गया था तो उसमें जो रेस्पोंडेंट्स थे जिनकी गणना की गई थी दो के सेंसस में उसमें लोगों ने कहा उन्नीस हजार पांच इतनी उनहत्तर रॉ मातृभाषाएं हैं hmm. या बोलियां हैं जो आप कह रहे हैं बाद में इस, इसको प्रोसेस किया गया स्कूटनिंग किया गया तो जो सरकारी डेटा है हमारे hmm. पास आज के लिए इतने दो हजार का, hmm. उसमें तेरह सौ उनहत्तर मातृभाषाएं हैं hmm. और 1474 सौ चौहत्तर मातृभाषाओं को कोई नाम नहीं दिया गया है और सी कैटेगरी में डाल दिया गया hmm. Hmm. और जो भारत सरकार कहती है 2011 सेंसस में कि हमारे यहाँ 121 मुख्य भाषाएं हैं जिनमें 22 ले शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज है और 99 नॉन शेड्यूल्ड है तो ये मैं इसलिए आपको नंबर देना चाह रहा था ये बताने के लिए कि भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप क्या है हुँ। हुँ। और ये आज से नहीं है सभ्यता की शुरुआत से है और अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप को मिला ले जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल सबको मिला ले, जो भारतीय उपमहाद्वीप है तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा आगे चली जाती है अब रही बात भाषाओं के को जानने समझने बोलने और उनके आ... महत्व के बारे में कि जाना बहुत जरूरी है कि बहुसंख्यक बात हमारे यहाँ एक आम आम बात है जो कि पाश्चात्य संस्कृतियों में सभ्यताओं में नहीं मिलता नहीं। वहाँ वन लैंग्वेज वन नेशन की थ्योरी होती है हमारे यहाँ वन लैंग्वेज की थ्योरी कभी नहीं रही एकात्मवाद हमारे यहाँ कभी रहा ही नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो हम अब अगर आप भाषा विज्ञान की तरफ उन्मुख होते हैं और उसमें अपना करियर ढूंढते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और इसमें बहुत अच्छे करियर हैं जो कि कई लोगों को नहीं पता है बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो एक तो है कि फॉर्मल लिंग्वेस्टिक्स करने वाले जैसे हमारे जैसे लोग है जो शोध में और अध्यापन में है फॉर्मल लिंग्वेस्टिक्स करते हैं उसके अलावा आपके पास बहुत सारे दूसरे करियर ऑप्शंस हैं अगर आप चाहें उसमें जाना तो बिल्कुल बिल्कुल थे, थे, के अलावा एक सोशल है जिसमें हम ल, समाज और भाषा के बारे में पढ़ते हैं आइडेंटिटी जेंडर सोशल क्लास इन सब के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुण। तो आपके लिए ट्रांसलेशन में अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए कंटेंट राइटिंग अपॉर्चुनिटीज है आपके आपके लिए पब्लिकेशन हाउसेज में अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए शिक्षा ऑफ़ कोर्स शिक्षा और शोध में तो है ही आपके पास करियर जी उसके अलावा जो इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें आप तो आपके पास एकेडमिक रिसर्च अगर आपकेडमिक सेंसर्स है तो उसमें जा सकते हैं सकते हैं ट्रांसलेशन स्टडीज में जा सकते हैं लैंग्वेज पैडागोजी और टीचिंग उसमें जा सकते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन आपके पास ऑप्शन है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 रामलला की आरती कीजे पग पंकज पे सर रख लीजे हुई अवध में अमृत वर्षा ये पावन चरणामृत पीजे कन में ये छवि बसा के नैनन को ये परम सुख दीजिए रामलाला की आरती की के बा आए आए मेरे रघुनाथ अवध में चौदह बरस के बाद आए आए मेरे रघुनाथ अवध में चौदह बरस के बाद आए आए संगी आगे आगे हैं बजरंगी राघव के सुख दुख के संगी राम भजन रसिया सत संगी गदा है जिनके हाथ आए आए आए आए, आए मेरे रघुनाथ अवध में चौदह बरस के बाद वध में चौदा बरस के बाद संग सिया जी और लखन है। छोड़े सा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 चरण की रज जो पाई भूमि अयोध्या की मुस्काई राम चरण की रज जो पाई भूमि अयोध्या की मुस्काई गले लगे जब चारों भाई आ गए दशरथ याद के बाद आए आए मेरे भक्ता अवध में चौदह बरस के बाद साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं और ओम प्रकाश सर ने काफी विस्तार से आपको जो है बातें बताई कि किस तरह से भाषा विज्ञान का महत्व है और भाषा विज्ञान को लेकर बहुत सारी चीजें जो उन्होंने विस्तार से बताया उसमें भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं उसकी बातें उन्होंने बताई और भारत में कितनी भाषाएं हैं ये 2011 का सेंसेक्स के आधार पर उन्होंने बताया तो निश्चित तौर पे उसके बाद फिर 2021 के भी अगर हम लोग अगर रजा निकाले तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आएगा ही तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाषा कितनी वैरायटी ऑफ भाषा है और अलग अलग भाषाओं के साथ भारत इतना समृद्ध है भाषा विज्ञान से और आपने ये भी बताया सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और चाइनीज सभ्यता है बाकी सारी सभ्यताएं अपने आप गायब हो गई लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता अभी भी बरकरार है ये आपने बताया तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं इसके साथ आपको फिर से जोड़ना चाहूंगा ओम प्रकाश सर को ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि इसमें जैसे कि आप बता रहे थे की बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं तो अलग अलग आपने बताया कुछ रह गए हैं उसमें मैं चाहूंगा कि आज के समय में कंप्यूटर युग में भी क्या ये भाषा विज्ञान को सीखकर बच्चे अपने करियर में कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो उनके लिए आप बताइए जी जी बिल्कुल आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आप इन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर एंड कंप्यूटेशन की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आ, मैंने ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो ब्रेन में लैंग्वेज का प्रोसेसिंग होता है जी जी जी। और मशीन लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आज हम उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म हम्म जो आप गूगल पे ट्रांसलेटर यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेशन करते हैं जी उसका जो एल्गोरिदम डिजाइन होते हैं तो कम्पटेशनल एक, एक बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है जहाँ पे कम्प्यूटर लैंग्वेज इंटरफेस पे आपके पास करियर है कम्पटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे और जिसका यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं मशीन ट्रांसलेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं तो अगर आप करियर ऑप्शन देखेंगे तो एक अच्छा ट्रेंड लिंग्विस्ट जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर की जानकारी हो तो उसके लिए करियर में बहुत ऑप्शन हैं खासकर के आजकल कंप्यूटर साइंस के लोग लिंग्विस्ट के साथ बैठ के रिसर्च कर रहे हैं जो मशीन ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं हम लोग द्विभाषिया बना रहे हैं आजकल आपने देखा होगा कि आप जब मोबाइल पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सजेशन आने शुरू हो जाते हैं नहीं। नहीं। ये जो प्रोडिक्टेबिलिटी है ये ह्यूमन लैंग्वेज इंस्पायर है और तो ये दोनों क्षेत्र में अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं जिसमें की सीधे सीधे जहाँ पे जॉब का अवसर है उसमें ट्रांसलेशन स्टडीज है अनुवाद बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं आई है इसमें बहुत बड़े संख्या में अनुवादकों की अच्छे अनुवादकों की जरूरत है mm -hmm. भारत की स्थानीय भाषाओं में टेक्सट बुक लिखने की जरूरत है mm -hmm. तो लैंग्वेज एंड पेडागोजी और टीचिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज है जी -जी. मीडिया एंड मीडिया एंड जर्नलिज्म में आपके पास बेहद बेहद अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग लिस्टोग्राफी इन सब में आप जा सकते हैं आपके पास ऑप्शन है ये और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्लि क्लिनिकल एस्पेक्ट है भाषा का जहाँ तक आप देखे होंगे कि एक्सीडेंट के कारण बहुत न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हमारी भाषा चली जाती है किसी की आवाज चली जाती है स्टेमरिंग के प्रॉब्लम है अफेजिया है आपने देखा होगा तारे जमीन पे वो भी आई थी जिसमें डिस्ग्राफिया के बारे में डिस्ग्राफिया के बारे में बताया गया था ये बच्चों में कॉमन चीजें होती है जो थेरेपिस्ट होता है लैंग्वेज थेरेपिस्ट होता है वो इन चीजों को देखता है ठीक करता है स्पीच थेरेपी में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है।, है देश में एक अली आवर यंग यंग यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीट्यूट है जो कि नोएडा में है एक मैसूर में बहुत बड़ा स्पीच एंड हेरिंग सेंटर है जहाँ पे थेरेपी सिखाई जाती है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिकल सेटअप में जा सकते हैं डिपार्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं तो देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और ये है कि आप किस तरह जाना चाहते हैं और कैसे अपने आप को उस अवसर के लिए तैयार करना चाहते हैं नहीं, नहीं। आज डिजिटल डिजिटल जमाना है हम बात करते हैं डिजिटाइजेशन प्रोसेस की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ट्रांसलेशन इन सब एरियाज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवसर लिंग्स के जी प्रकाश सर काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे विद्यार्थी मित्र जो है आपको सुनकर वैसे भी नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं और भाषा विज्ञान एक अपने आप में यूनिक चीजें हैं यूनिक सब्जेक्ट है जो हम सभी को समझना है जानना है आगे बढ़ना है और मैं कि इसमें जो काम कर चुके हैं ऑलरेडी कुछ वैज्ञानिक या फिर कुछ लिटरेचर में काम करने वाले लोग भाषा विज्ञान को लेकर जिन्होंने काफी काम किया है जिनका नाम है इस विषय को लेकर तो उनके बारे में कुछ बातें बताइए जी बहुत सारे लोग हैं मैं तो पानिनी से ही शुरू किया था मैंने कहा था कि पानिनी इतिहास में सबसे बड़े भाषाविद रहे पतंजलि है हैं है केयथ है हैं तो, तो पुराने जमाने की बात है मॉडर्न लैंग्वेस्ट से जब हम बात करते हैं तो दो ट्रेडिशन है एक यूरोपियन ट्रेडिशन है एक अमेरिकन ट्रेडिशन है इंडियन ट्रेडिशन तो बहुत पुराना है लेकिन मॉडर्न युग में दो ट्रेडिशन है यूरोपियन और अमेरिकन और जिसमें जिसमे बहुत महत्वपूर्ण है, है। नहीं, नहीं। उसके अलावा बीफ स्किनर हैं उसके अलावा फर्नडिस जिसको मैंने कहा कि वो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर माने जाते हैं भारत में भी बहुत सारे लोग है अभी तो जिन जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ मेरे खुद के शिक्षक रहे हैं वो प्रोफेसर रमाकांत हैं अग्निहोत्री है गौतम चैन गुप्ता है, है।, है।, है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नहीं। नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लंबी चौड़ी इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी अगर आप संस्कृत ट्रेडिशन में देखेंगे तो प्रोफेसर वी एन झा ने बहुत अच्छा काम किया बाहर देखेंगे तो विलियम विलियम उसके अलावा मैंने बताया तक कि आपको जैसे उसके अलावा तो फिशमैन चार्ल्स फर्गोसन ये बहुत सारे स्टीवन जी जी जी. ऐसे बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कितने सारे लोग हैं जो भाषा विज्ञान को लेकर काम कर चुके हैं अपना करियर बना चुके हैं और अपने विस्तार से उन लोगों के बारे में बताया है और मैं चाहूँगा जाते जाते आप इन चीजों को भाषा विज्ञान के साथ जुड़कर आपका जो अनुभव है वो आप कैसे महसूस कर रहे हैं और एक संदेश के रूप में हमारे विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहिए निश्चित रूप से मुझे आप... इतने साल हो गए, इसे, इसे, साल से हो गए मुझे जुड़े हुए इस विषय पच्चीस हुए, पढ़ते हुए तो निश्चित रूप से मेरा मन ही रमता है यही बसता है और भाषा संस्कृति और समाज ये मेरा क्षेत्र है जिसमें मैं काम करता हूँ और भाषा आपको कौन क्या कहते हैं तो आपको बनाती है आपके अस्तित्व के लिए भाषा का क्या महत्व है मैंने आप ऐसे ही बताया जी, था कि अगर आपकी क्या क्या, क्या रह जाएंगे तो भाषा एक, एक और एक और बात है कि जो भाषाई विविधता है हमारे देश की उसकी खूबसूरती इसी में है कि हम सबके पास अपनी अस्मिता है अपनी पहचान है अपनी भाषा है और ये बहुत जरूरी है की हम अपनी भाषा का सम्मान करें दूसरी भाषा का अपमान करके नहीं क्योंकि हमारा जो सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत है जी वो यही कहता है कि हमारी भाषा मातृभाषा और दूसरी सभी भाषाएं सब सगी भाषाएं हैं सबका सम्मान करें और सबकी अस्मिता का सम्मान करें और इस क्षेत्र में बहुत अवसर है आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें और मुझे उम्मीद है कि जब आप भाषा की तरफ मुड़ेंगे भाषा को जानने समझने और सुनने समझने की कोशिश करेंगे नहीं, नहीं, नहीं। तो जो इसका के है जो इसका माधुर्य है जो इसकी कल्पनाएं है और वो सब आपके सामने साक्षात करेंगी और आप एक अच्छे करियर की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा तो संघर्ष है लेकिन संघर्ष है ना घर आते हुए अगर आप इसमें लगे रहें तो आप अपने मन पसंद कैरियर को आराम से चुन सकते हैं जी जी ओम प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका करियर तो ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने भाषा विज्ञान के बारे में बहुत गहराई से बातें बताई और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को एक जो है आत्मदर्शन होगा भाषा विज्ञान का जब ये एपिसोड सुनेंगे और निश्चित तौर पर उनका मन भी इसी ओर बढ़ेगा और जब भाषा विज्ञान के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका जीवन का जो एक यूनिक जो है मल्टीपल जो भाषाएं हमारे यहाँ भारत में बोली जाती हैं असंख्य भाषाएं बोलियाँ तो अलग और हो जाती है तो इसकी जो गणना है उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे आपने बताया था पूरे जो है 100 में से 25 परसेंटेज जो भाषाएं हैं वो भारत में सिर्फ एक भारत में ही बोली जाती हैं और इसमें भी आपने कुछ और प्रांत है उसको जोड़ा नहीं तो ये सारी चीजें देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है और भारत की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आज तक बरकरार है ये भी आपने बताया इसे सुनकर बहुत ही गर्विंद महसूस हो रहा है कि हम भारतीय हैं और भारत की अपनी एक अलग यूनिक पहचान भाषा विज्ञान में है तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सर आपको और फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई बातें लेकर तब तक आप हमारे साथ तो मैं चाहूंगा कि अगले एपिसोड में भी कुछ नई बातें आप जरूर जुड़िए और कुछ नई बातें जरूर बताइए और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर चलिए मित्रो आग... चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक, तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो नमस्कर आते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 तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए खंडे जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए खंदे भगवान के साथ पे सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा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 मिलती है यहाँ की मुरादे दिल साजा वो, वो यहाँ आके सदा दे मिलता है जहां